दाश्त्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रौध्योगी की संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है नन्ही मुन्नों के लिए एक कहानी एक बुद्धी की कहानी बच्चो एक पोखर था उस पोखर में खूब सारी मचलियां रहती थी उन में से एक मचली का नाम था सौव बुध्धी दूसरी मचली का नाम था हजार बुध्धी हजार बुध्धी मचली समझती थी कि उसे 1000 बुद्धियों जितना ज्ञान है और 100 बुद्धि मछली वो तो अपने को 100 बुद्धियों जितना ज्ञानी समझती थी इसीलिए तो उन्होंने अपना नाम हजार बुद्धि और 100 बुद्धि रखा हुआ था दोनों मछलियां तालाब में तैरती हुई गाती थीं «Hazar buddhi gati», इसी तरह सब बुद्धि मछली भी तैरती हुई गाती थी मैं पोखर की मछली प्यारी मैं पोखर की मछली प्यारी मैं सब थी बड़ी निराली मैं सब थी बड़ी निराली तरह-तरह के नाच दिखा कर तरह-तरह के नाच दिखा कर खोर में एक मेंढक भी रहता था जब मछलियां उससे पूछती कि तुम्हारी कितनी बुद्धि है तो वह कहता ओ आ ओ आ, आ, आ मेरी तो एक ही बुद्धि है मुझे तो एक ही बुद्धि जितना ज्ञान है आ, आ आ एक बुद्धि मछलियां उसे एक बुद्धि एक बुद्धि कहकर चिढ़ाती थी लेकिन मेंढक मछलियों की बात का बुरा नहीं मानता था वो मछलियों की बात सुनकर हंस देता था एक दिन एक बुद्धि मेंढक पोखर के किनारे बैठा था तभी सौ बुद्धि मछली उसके पास आई और बोली अरे एक बुद्धि मेंढक भाई आ, अकेले बैठे क्या कर रहे हो सौ बुद्धि बहन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा हूं आ, आ, सूरज डूब रहा है सारे पक्षी अपने घर को लौट रहे हैं। और पक्षी बहुत बुद्धिमान होते हैं। देखो ना पेड़ पर कितना सुंदर घर बनाते हैं। पक्षी भी कोई बुद्धिमान होते हैं। वो तो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। मेरी तो सौ बुध्धी हैं मुझे कोई नहीं पकर सकता आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, सौ बुध्धी मचली जोर जोर से हसने लगी हसते हुए वो तैर कर दूसरी तरफ चली गई तभी हजार बुध्धी मचली मेंढक के पास आई और बोली मेंढक भाई आ आ मेंढक भाई आ आ सब बुद्धि से क्या बातें कर रहे थे आ आ हजार बुद्धि बहन मैं तो यही कह रहा था कि पक्षी अपनी बुद्धि से कितना अच्छा घर बनाते हैं आ इस पर सो बुध्धी गणि बुली पक्षी तो शिकारी के जाल में फट जाते हैं लेकिन उसके पास तो सो सो बुध्धी हैं उसे कोई नहीं पकर सकता इसलिए वही बुध्धी मान है आ, आ, आ। अरे इसकी तो केवल सो बुध्धी है मेरी तो हजाद बुद्धि है कौन से तो कोई भी पकड़ सकता है लेकिन मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता आ, आ, आ, आ, आ। एक दिन एक बुद्धि मेंढक पोखर के किनारे घास में बैठा था तभी पोखर के पास दो मछुआरे आए उन मछवारों ने 100 बुद्धि और 1000 बुद्धि मछलियों को देखा वे दोनों बहुत खुश हुए एक मछवारे ने दूसरे से कहा अरे भाई इस पोखर में तो बड़ी-बड़ी मछलियां दिखाई दे रही हैं कल सुबह आकर इस पोखर में मछलियां पकड़ेंगे मेंढक उनकी बातें सुनकर डर गया था उसने आवाज देकर सोबुद्धि को बुलाया ओ आ ओ आ सोबुद्धि बहन सोबुद्धि बहन तुमने कुछ सुना क्या ओ आ ओ आ अभी-अभी यहां पर दो मछुआरे आए थे ओ आ ओ आ वो आपस में बातें कर रहे थे अच्छा पर क्या बातें कर रहे थे ये तो बताओ ओ आ मछुआरे कह रहे थे वे कल सुबह यहां आकर मछलियां पकड़ेंगे ओ आ ओ आ अरे इसमें डरने की क्या बात है मछुआरे कल आएंगे तो भले ही आए मैं क्यों चिंता करूं मेरी तो सब बुद्धि है मैं तो अपनी बुद्धि से बच सकती हूं दोनों मछुआरे कितने भी उपाय करें लेकिन मुछे नहीं पकड़ सकते <laughs> ओ आ, ओ आ, मेरी बात मानो तू इस पोखर को छोड़कर दूसरे पोखर में चली जाओ अरे पापा मैं क्यों जाऊं दूसरे पोखर में तुम अपनी चिंता करो कहीं तुम ही उनके जाल में ना फंस जाना मेंढक ने हजार बुद्धि मछली को आवाज दी हजार बुद्धि बहन हजार बुद्धि बहन साथियों मेंढक भाई हजार बुद्धि अभी कुछ देर पहले यहां पर दो मछुआरे आए थे वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे अच्छा वो क्या बातें कर रहे थे मछुआरे कह रहे थे कि इस पोखर में मोटी-मोटी मछलियां हैं वे कल सुबह आकर पोखर से मछलियां पकड़ेंगे हूं हां सहन उन मछुआरों से बचने के लिए तुम किसी दूसरे पोखर में चली जाओ ओ आ, ओ, आ। <laughs> अरे मां एंटर भाई तुम रहे पुत्तु के पुत्तु हां हां मछुआरों से बचने के लिए दूसरे पोकर में मैं क्यों जाऊं मेरे पास हजार गुट्टी है आ? मैं हजार रुपयों से उन मछुआरों से पैसे सकती हूं एमेल <laughs> द भाई मेरी चिंता छोड़ अपनी चिंता करो कहीं वे नप करके ले जाएगा ओ ठीक है तुम्हारी मर्जी है मेरी तो एक ही दुखी है वो कैसी है वो घर छोड़ देना चाहिए मैं तो आज ही वो छोड़ दूंगा और दूसरे घर में चला जाऊंगा आ, आ, आ। दूसरे दिन सूरज निकलते ही दोनों मचवारे आ गए दोनों ने पोखर में जाल डाला मेंधक उस पोखर से कुछ दूर जाडियों में छिप कर बैठा था कुछ ही देर में मछुआरो ने 100 बुद्धि और 1000 बुद्धि को पकड़ लिया मेंढक ने दोनों मछवारों को जाते हुए देखा मछुआरे दोनों मछलियों को पकड़कर ले जा रहे थे मेंढक सोच रहा था आह इन दोनों मछलियों को अपनी बुद्धियों का कितना अहंकार था लेकिन इनकी चतुराई कुछ काम नहीं आई मैंने बुद्धि से काम लिया और पोखर छोड़ देने का निर्णय कर लिया मेंढक गा गा कर सब से कहने लगा ओ ओ ओ हम्म अहंकार झूठा जो करते अहंकार झूठा जो करते वो ऐसे ही मारे जाते बुद्धि तो होती है वही बुद्धि तो होती है वही जो समय पर काम थमारे एक बुद्धि की कहानी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख शशिभूषण शलभ कलाकार सोमनाथ नागर मंजू मेनी राम मेनी और सुचित्रा गुप्ता संगीत काजल घोष ध्वनिंकन मैत्री द्विवेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम